माँ की बातें श्रीमती छिरोज बाला राय कलकत्ता की लेडी डॉक्टर श्रीमती प्रमदा दत्त का घर हमारे गांव में है वे हमारी ही संबंधी हैं उनके पति भी डॉक्टर थे वे लोग ब्राह्मण हैं श्रीमती प्रमदा दत्त ने एक दिन माँ का दर्शन कराना चाहा माँ के पास ले जाने के लिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से पकड़ा एक दिन मैं तैयार हो गई उन्होंने डॉक्टर की पोशाक न पहनकर एक लाल किनारी की साड़ी पहनी पैरों में जूते भी न थे सिर पर गंगाजल छिड़ककर रवाना हुई माँ के घर में प्रवेश करने पर ऊपर उठने पर सीढ़ी के बगल वाले कमरे में माँ की एक ध्यानस्थ फोटो थी उसे देखकर प्रमदा देवी ने पूछा यह किसकी फोटो है मैंने कहा माँ की ही बहुत देर तक देखने के बाद बोली ये स्वयं राधा हैं मुझे हंसी आई ये भ्राम होकर ये सब क्या कह रहे हैं ऊपर जाकर माँ को प्रणाम किया कुछ देर बाद सरला दीदी से माँ ने कहा उस लड़के को लाकर उन्हें इन्हें दिखाओ तो किसका लड़का था यह बात मुझे याद नहीं माँ के यह बात कहते ही प्रमदा देवी ने मुझसे धीमे स्वर में पूछा इन्होंने यह कैसे जाना कि मैं डॉक्टर हूँ बाद में लड़के को दिखाया गया शाम को चार बजे ठाकुर को मिठाई भोग दिया गया माँ ने सबसे सबको प्रसाद खाने को दिया लेकिन प्रमदा देवी को नहीं दी मुझे थोड़ी लज्जा होने लगी इधर श्रीमती प्रमदा केवल मुझसे पूछी जा रही है माँ ने सभी को प्रसाद दिया मुझे क्यों नहीं दी मैंने कहा तुम तो मां से कहो ना, मेरे हाथों में जो प्रसाद था उसे भी उन्हें देने का मुझे साहस नहीं हुआ बाद में प्रमदा देवी ने माँ से कहा माँ आपने सबको प्रसाद दिया पर मुझे क्यों नहीं दिया माँ ने कहा तुम तो बेटी ब्राह्म हो तुम स्वयं ही लेने की इच्छा प्रकट न करो तो मैं कैसे दूं तब उन्होंने कहा मुझे थोड़ा प्रसाद दीजिए माँ ने भी ठीक एक रसगुल्ला रख छोड़ा था उसे माँ ने उनके हाथों में दिया प्रसाद को आंचल में बांधकर प्रमदा देवी माँ को प्रणाम कर घर लौटी अपने पति से बोली देखो आज मैं जहाँ गई थी वह स्वर्ग है जिनका दर्शन और स्पर्श करके आई हूँ वे स्वयं राधा है तुम्हारे लिए थोड़ा प्रसाद लाई हूँ यदि तुम पूर्वक लोगे तभी दूंगी उन्होंने कहा मेरे समान एक नगण्य व्यक्ति के माँ का प्रसाद नहीं खाने से विश्व विश्वजननी का क्या आता जाता है यह कहकर उन्होंने प्रसाद हाथ में लेकर शीर से लगा खाया परमदा देवी भी सब वर्णन कर केवल कहने लगी आज वृंदावन जाकर राधा रानी के श्रीचरणों का दर्शन कर आई हूँ धन्य होकर लौटी हूँ चाची आदि के अपने गांव जाते समय मैं उन लोगों के साथ नहीं गई थी वहाँ पहुँच मेरे चाचा ने मुझे एक पत्र भेजा उन्होंने लिखा बेटी तुम नहीं आई सोचकर दुख हुआ पर तुमने जगन माता के श्रीचरणों में स्वयं को उत्सर्ग कर दिया है यह सोचकर आनंद का ठिकाना नहीं रहता यदि किसी दिन यहाँ आओ तो समस्त दोषों की जड़ मन को मां के श्री चरणों में बलि देकर आना तब फिर कोई चिंता नहीं रहेगी मैंने मां को वह पत्र पढ़कर सुनाया सुनकर मां ने कहा क्या केवल मन दोषों की ही जड़ है यदि ब्रह्मपद पाने के लिए दौड़ रहे हो तो मन को भी साथ लेना होगा वहाँ पहुँचने पर जब यह सब कुछ नहीं रहेगा अभी तो मन के सहायता की ही अधिक आवश्यकता है शुद्ध मन ही तो मनुष्य को रास्ता दिखाता है मैंने यह बात अपने चाचा को लिखी श्री श्री माँ ने एक और बात कही थी दुष्ट मन की यदि दिशा मोड़ दी जाए तो वही इष्ट तक पहुँचा सकता है पर तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है ठाकुर तुम लोगों का हाथ पकड़े ही हुए हैं वे सभी अवस्थाओं में सब समय तुम लोगों के साथ हैं माँ की इन बातों में कितनी शक्ति है इसका अनुभव मैंने जीवन में कई बार किया है